अध्याय पूरे साल जानवरों ने गुलामों के जैसे काम किया लेकिन वे अपने काम से खुश थे उन्हें अपने प्रयत्नों और त्यागों पर कोई शिकायत नहीं थी उन्हें भली भांति पता था कि सब कुछ जो वे कर रहे हैं वह उनके अपने फायदे के लिए है और उन सब लोगों के लिए जो उनके जैसे हैं जो उनके बाद आएंगे और ना कि आलसी चोरी करने वाले इंसानों के लिए पूरी बसंत और ग्रीष्म ऋतु उन्होंने हफ्ते में 60 घंटे काम किया और अगस्त में नेपोलियन ने ऐलान किया कि हर इतवार की दोपहर में भी काम करना पड़ेगा यह कार्य बिल्कुल स्वैच्छिक होगा लेकिन जो जानवर अनुपस्थित होगा उसका भोजन आधा कर लिया जाएगा उसके बाद भी आवश्यकता अनुसार कुछ कार्यों को बिना किए छोड़ना पड़ा पिछले साल के मुकाबले इस बार की फसल ज्यादा सफल नहीं रही थी और दो खेत जहां जमीन के अंदर उगने वाली फसल होनी चाहिए थी वहां कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि वहां गुड़ाई नहीं हो पाई थी यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता था कि इस बार की सर्दी अधिक कठिन होगी पवन चक्की को अन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फार्म में चूने की अच्छी खान थी और बाहर के उपभवन में बालू व सीमेंट का अच्छा खासा भंडार था यानी भवन बनाने की सब सामग्री हाथ में थी पर मुश्किल यह थी कि जानवर पहले यह नहीं समझ पाए कि पत्थरों को उपयुक्त छोटे आकारों में कैसे तोड़ा जाए हथौड़ों और कुदाली के अलावा यह सब करने के लिए कोई और वस्तु नहीं दिख रही थी और इन्हें कोई जानवर इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उनमें से कोई भी अपने पीछे के पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था कई हफ्तों तक कोशिश करने के बाद किसी के दिमाग में एक सही विचार आया वह था गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करने का विशाल पत्थर जिनका कोई खास उपयोग नहीं है और जो खदानों में पड़े हैं जानवरों ने उन पर रस्सियां बांधी और सब जानवरों ने मिलकर काय घोड़े भेड़ और जो कोई भी रस्सी पकड़ सकता था सुअरों तक ने जरूरत पड़ने पर अत्यधिक धीमी गति से खींचकर ढलानों पर से खदानों की चोटी तक लाए, जहां से उनको नीचे लुढ़का दिया जाता जिससे उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते एक बार टूटने के बाद इनका परिवहन अपेक्षाकृत आसान था घोड़े उनको घोड़ा गाड़ी में भेड़ एक एक पत्थर को घसीटती लाई यहां तक कि म्यूरियल और बेंजामिन दोनों ने अपने को पुरानी गाड़ी पर सांकल बनाकर बांधकर अपने हिस्से का काम किया ग्रीष्म के अंत तक पत्थरों का अच्छा भंडार हो गया और फिर सुअरों की देखरेख में निर्माण कार्य शुरू हो गया लेकिन ये एक धीमी व मेहनती प्रक्रिया थी अक्सर एक विशाल पत्थर को खदान की चोटी तक घसीटने में पूरा दिन ही लग जाता और कभी तो नीचे गिरने के बाद भी पत्थर के टुकड़े नहीं होते बॉक्सर के बिना कुछ भी करना संभव नहीं होता जिसकी अकेले की ताकत ही सभी अन्य जानवरों से मिली ताकत के बराबर थी जब भी ऊंचाई से पत्थर फेंकते समय अन्य जानवर भी उसके साथ नीचे घसीटने लगते तो बॉक्सर ही रस्सी को थाम पत्थरों को रोकता था उसको देखकर सब प्रशंसा से भर जाते जब वह जोर लगा के इंच इंच ऊपर चढ़ता तेज सांस जमीन पर खुरों को गड़ाते हुए उसका बदन पसीने से भीग जाया करता था क्लोवर कभी कभी उसको सचेत करती कि क्षमता से अधिक परिश्रम ठीक नहीं है लेकिन बॉक्सर कभी उसकी नहीं सुनता था उसके दो नारे मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और नेपोलियन हमेशा सही है ही उसके लिए सब परेशानियों का समाधान था उसने मुर्गे से कह रखा था कि सुबह उसे पौन घंटे पहले आवाज दें ना कि आधे घंटे पहले और अपने खाली समय में जो आजकल कभी कभार ही हुआ करता वह अकेले ही खदान जाता छोटे पत्थरों को एकत्र कर बिना किसी की सहायता के पवन चक्की के निर्माण स्थल तक घसीट कर लाता उन गर्मियों में इतने कठिन परिश्रम के बावजूद जानवर ज्यादा बुरे हाल में नहीं थे अगर उनके पास जोन्स के समय से ज्यादा आहार नहीं था तो कम से कम उनके पास उससे कम भी नहीं था केवल अपने लिए भोजन और पांच अतिरिक्त इंसानों को ना पालने की जिम्मेदारी का फायदा ही इतना बड़ा था जो कई विफलताओं पर भारी पड़ता और जानवरों के काम करने के कई तरीके तो ज्यादा सुघढ़ और समय की बचत करने वाले थे कुछ काम जैसे छटाई करना वे इतनी संपूर्णता से करते जो इंसानों के लिए करना असंभव होता इसके अतिरिक्त अब कोई भी जानवर चोरी नहीं करता था मैदान और कृषि योग्य भूमि के बीच बाड़ लगाने की आवश्यकता नहीं रही और साथ में झाड़ियों और फाटक के रखरखाव पर श्रम की भी बचत हुई फिर भी जैसे जैसे गर्मियां बीतती गई कई अनदेखी कमियों का सामना करना पड़ा मिट्टी का तेल कील रस्सी कुत्तों के बिस्कुट घोड़े की नाल आदि की जरूरत पड़ी जो फार्म में नहीं बन सकता था बाद में बीज और खाद की भी जरूरत पड़नी थी इसके अलावा विभिन्न औजार और अंत में पवन चक्की के लिए उपकरण ये किस तरह प्राप्त करेंगे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था एक इतवार की सुबह जब सब जानवर अपने निर्देशों के लिए इकट्ठे हुए थे तब नेपोलियन ने कहा कि उसने एक नई नीति बनाई है अब से पशु फार्म अपने पड़ोसी फार्मों के साथ कारोबार करेगा व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं सिर्फ उन सामानों को मंगाने के लिए जिनकी बहुत ज़रूरत होगी उसने कहा पवन चक्की की जरूरतों के ऊपर कुछ नहीं है इसलिए वह कुछ भूसे के बंडल और इस वर्ष की गेहूं की फसल का कुछ हिस्सा बेचने की व्यवस्था कर रहा है और उसके बाद भी यदि जरूरत पड़ी तब उसे उसकी पूर्ति अंडे बेचकर करनी पड़ेगी जिसकी जरूरत हमेशा ही विलिंगडन के बाजार में रहती है उसने कहा मुर्गियों को अपने इस त्याग का स्वागत करना चाहिए और उन्हें इसे पवन चक्की के निर्माण में अपने योगदान की तरह देखना चाहिए एक बार फिर जानवरों के अंतर्मन में बेचैनी सी हुई इंसानों के साथ कोई लेन देन नहीं व्यापार नहीं करना पैसों का कभी उपभोग नहीं करना क्या ये सब बातें जोन्स को निकाले जाने के बाद पहली विजय सभा के पहले प्रस्ताव में नहीं थी सब जानवरों को याद था ऐसा प्रस्ताव पारित करने के बारे में कम से कम उन्हें लगा कि उन्हें यह सब याद है चार युवा सुअरों ने जिन्होंने नेपोलियन द्वारा इतवार की सभा बंद करने का विरोध किया था फिर से डरते हुए इसके विरुद्ध आवाज उठाई लेकिन तुरंत ही कुत्तों की तेज गुर्राहट ने उन्हें चुप करा दिया फिर हमेशा की तरह भेड़ों ने गाना शुरू कर दिया चार पैर अच्छे दो पैर खराब और क्षणिक अटपटाहट सहजता में बदल गई अंत में नेपोलियन ने अपने खुर उठाकर चुप कराया और सूचित किया उसने सब प्रबंध कर लिए हैं किसी भी जानवर को इंसानों से मिलने की जरूरत नहीं है जो कि साफ तौर पर अवांछनीय होगा वह खुद इसका भार अपने कंधों पर ले रहा है विलिंगडन में रहने वाला एक वकील मिस्टर विम्पर पशु फार्म और बाहरी इंसानों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो गया है और हर सोमवार की सुबह यहां फार्म पर अपने निर्देश लेने आया करेगा नेपोलियन ने अपना भाषण पशु फार्म जिंदा रहे के नारे से समाप्त किया और इंग्लैंड के पशु गाने के बाद सब जानवरों की बैठक को विसर्जित कर दिया गया इसके बाद स्क्वीलर ने खेत का चक्कर लगाकर सब जानवरों के दिमाग को एक बार फिर शांत किया उसने विश्वास दिलाया कि व्यापार करने और धन के उपयोग का संकल्प कभी भी नहीं किया गया था और ना ही ऐसा करने का सुझाव दिया गया था यह पूर्ण रूप से काल्पनिक है शायद इसकी शुरुआत को स्नोबॉल के द्वारा झूठ फैलाने के वाक्य से जोड़ा जा सकता है कुछ जानवर फिर भी संशय में थे लेकिन स्क्वीलर ने उनसे चतुराई से पूछा दोस्तों तुम्हें यकीन है कहीं तुमने स्वप्न तो नहीं देखा है क्या तुम्हारे पास ऐसे संकल्प का दस्तावेज है इसे कहीं लिखा गया है क्योंकि ये सच्चाई है कि ऐसा कुछ लिखित में नहीं है जानवर संतुष्ट हो गए कि उनसे कुछ गलती हो गई होगी पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार मिस्टर विम्पर प्रत्येक सोमवार को फार्म पर आता वह एक छोटे कद का और चेहरे के दोनों तरफ बालों की कलमे रखे एक धूर्त सा दिखने वाला व्यक्ति था छोटे व्यापार वाली फार्मों में काम करने वाला एक साधारण वकील लेकिन बहुत तेज बुद्धि वाला जिसने शुरू में ही किसी और से पहले समझ लिया था कि पशु फार्म को एक दलाल की जरूरत होगी और दलाली अच्छी मिलेगी जानवर एक आतंक के साथ उसका आना जाना देखते और उससे बचने की भरसक कोशिश करते फिर भी नेपोलियन के चारों पैरों पर खड़े होकर विम्पर को आदेश देना यह दृश्य उनको गर्व से भर देता था और बहुत हद तक उस नई व्यवस्था से सहमत कराता था अब उनके रिश्ते मानव जाति से पहले की तरह नहीं थे पशु फार्म अब समृद्ध हो रहा था तब ऐसा नहीं था कि आदमी उनसे अब कम नफरत करता था यकीनन अब वे पहले से ज्यादा उनसे द्वेष करते थे हर आदमी के अंदर एक विश्वास था कि आज नहीं तो कल फार्म दिवालिया हो जाएगा और उससे भी ज्यादा पवन चक्की की विफलता पर उनको विश्वास था वे सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होकर रेखा चित्रों के माध्यम से एक दूसरे को सिद्ध करने में लगे रहते कि पवन चक्की का गिरना निश्चित है या अगर यह खड़ी भी हो गई तो कभी काम नहीं करेगी फिर भी इच्छा के विरुद्ध उनके अंदर इन लोगों के प्रति आदर भाव था कि किस कुशलता से जानवर अपना काम कर रहे हैं इसका जीता जागता एक उदाहरण था कि वे अब इसको पशु फार्म या एनिमल फार्म के नाम से पुकारने लगे थे और उन्होंने अब इसे मैनर फार्म कहना बंद कर दिया था उन लोगों ने जोन्स की तरफदारी भी करना बंद कर दिया था जोन्स ने भी अपने फार्म को वापस पाने की उम्मीद छोड़ दी थी और अब वह देश के दूसरे कोने में रहने चला गया था विम्पर के अलावा अभी भी पशु फार्म का बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करने का कोई और साधन नहीं था लेकिन लगातार अफवाह फैली थी कि नेपोलियन कभी भी फॉक्सवुड के मिस्टर पिलकिंगटन या पिंचफील्ड के मिस्टर फ्रेडरिक से व्यावसायिक अनुबंध निश्चित रूप से कर सकता है पर यह तो निश्चित था कि एक साथ दोनों के साथ इस तरह का अनुबंध कभी नहीं होगा इसी समय अचानक सब सुअर फार्म हाउस में स्थानांतरित हो गए और वहां रहने लगे फिर जानवरों को याद आया कि शुरुआत में इसके विरुद्ध प्रस्ताव आया था और फिर से स्क्वीलर ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं था उसने कहा कि यह जरूरी था कि सुअर जो कि फार्म हाउस के पीछे के मुख्य सूत्रधार यानी बुद्धि है उनको काम करने और सोचने के लिए शांत वातावरण चाहिए न कि सुअर बाड़ा यह नेता की प्रतिष्ठा के अनुकूल भी है कुछ समय से उसने नेपोलियन को नेता की उपाधि से संबोधित करना शुरू किया था हालांकि कुछ जानवर परेशान हो गए थे यह सुनकर कि सुअर खाना न केवल रसोई घर में खाते थे वे बैठक के कमरे को विश्राम और मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे यही नहीं वे बिस्तरों पर सोते भी थे हमेशा की तरह बॉक्सर ने यह कह कहकर टाल दिया कि नेपोलियन हमेशा सही है लेकिन क्लोवर ने सोचा कि उसे याद है बिस्तर के विरुद्ध ऐसा आदेश था वह खलिहान के अंत में जाकर दीवार पर लिखा सात आदेशों को पढ़ने की कोशिश करने लगी अपने को पढ़ने में असमर्थ पाकर वह म्यूरियल को ले आई उसने कहा म्यूरियल मुझे चौथा आदेश पढ़कर बताओ क्या वह कुछ इस तरह का नहीं कहता कि बिस्तर में कभी नहीं सोना है कुछ मुश्किल से म्यूरियल ने पढ़ा आखिर में उसने सूचित किया ये कहता है कोई जानवर बिस्तर में चादर के साथ नहीं सोएगा अजीब था कि क्लोवर को याद नहीं आया कि चौथे आदेश में चादर का कोई जिक्र भी था लेकिन यह दीवार पर लिखा था तो ऐसा जरूर होगा और स्क्वीलर जो दो कुत्तों के साथ वहां से निकल रहा था उसने पूरे संदर्भ को उचित स्वरूप में रखकर समझा दिया दोस्तों तुम सबने सुन लिया है कि हम सुअर अब फार्म हाउस के बिस्तर पर सोते हैं और क्यों नहीं अवश्य ही तुम लोगों ने यह नहीं माना होगा कि बिस्तरों के विरुद्ध कोई नियम होगा बिस्तर का मतलब सिर्फ ऐसी जगह होती है जहां सोया जाता है सही से देखा जाए तो घुड़साल में भूसे का ढेर एक बिस्तर ही है नियम चादरों के खिलाफ था जो मानव निर्मित हैं। हमने फार्म हाउस के बिस्तरों से चादर हटा दी है और हम कंबलों के बीच सोते हैं और वह बहुत आरामदायक भी हैं लेकिन जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा आरामदायक नहीं है मैं कहता हूं दोस्तों जितना दिमागी काम आजकल हम लोगों को करना पड़ता है तुम लोग हमें अपने इस आराम से वंचित नहीं करना चाहोगे क्योंकि दोस्तों तुम लोग नहीं चाहोगे कि हम इतने थके हों कि अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाए निश्चय ही तुम में से कोई भी जोन्स को दोबारा देखना नहीं चाहेगा इस तर्क पर जानवरों ने तुरंत आश्वासन दिया और फिर फार्म हाउस में सुअरों के बिस्तर पर सोने को लेकर कोई बात नहीं हुई और जब कुछ दिनों पश्चात यह घोषणा हुई कि अब से बाकी जानवरों की अपेक्षा सुअर एक घंटे देर से सुबह उठेंगे इस पर भी कोई शिकायत नहीं हुई हेमंत ऋतु के आने तक जानवर थके हुए लेकिन खुश थे उनके लिए पूरा साल मुश्किलों से भरा था और फूस और मक्के की बिक्री के बाद शरद ऋतु में खाने का भंडार भी ज्यादा भरा नहीं था लेकिन पवन चक्की ने सबकी भरपाई कर दी थी वह लगभग आधा बन चुका था फसल कटाई के उपरांत साफ और सूखे मौसम का लंबा अंतराल था और जानवरों ने पहले से ज्यादा मेहनत की यह सोचते हुए कि यह उचित है कि पत्थरों के बड़े बड़े खंड दिन भर इधर उधर ले जाकर एक फुट और ऊंची दीवार बनाई जा सकती है बॉक्सर तो रात में भी आता और चांद की रोशनी में एक या दो घंटे अकेले काम करता अपने खाली समय में जानवर आधी बनी मिलकर दीवार के चारों तरफ चक्कर काटते दीवार की सिधाई और मजबूती को सराहते और इस बात पर आश्चर्य करते कि वे भी कभी ऐसी भव्य दीवार को भी बना सकते हैं केवल बूढ़ा बेंजमिन ही पवन चक्की के बारे में कभी उत्साहित नहीं होता हालांकि हमेशा की तरह वह अपनी रहस्यमयी टिप्पणी देता रहता कि गधे लंबे समय तक जिंदा रहते हैं इसके अलावा वह कुछ नहीं बोलता था तेज दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ नवंबर का महीना आया निर्माण कार्य को बंद करना पड़ा क्योंकि सीमेंट को घोलने के लिए ज्यादा नमी थी आखिरकार वह रात आई जब तूफान इतना प्रचंड था कि फार्म की इमारतें अपनी नींव से हिल गई आज घर की छत के कई ईंट पत्थर उड़ गए मुर्गियां उठ गईं और डर के मारे चिल्लाने लगीं, क्योंकि उन्होंने कोई सपना देखा था और साथ ही दूर से बंदूक चलने की आवाज सुनी सुबह को सब जानवर अपने बाड़े से बाहर आए तो पता चला ध्वजदंड उड़ चुका था और बाग के एक छोर में खड़ा बड़ा वृक्ष मूली की तरह जमीन से उखड़ा पड़ा हुआ था उन्होंने ये कुछ देखा ही था विषाद से भरी चीतकार सब जानवरों के गले से निकली उनकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य था पवन चक्की ध्वस्त हो चुकी थी एक साथ वे सब उस की ओर दौड़े नेपोलियन जो शायद ही कभी ही धीमी गति से चलने के अलावा कुछ और करता था वह भी सभी जानवरों से आगे दौड़ा हां उनके सामने ही उनकी कड़ी मेहनत का फल नीचे गिरा पड़ा हुआ था नीव के साथ सब कुछ समतल हो चुका था बड़े बड़े पत्थर जो इन लोगों ने बड़ी मेहनत से तोड़कर धुलाई की थी चारों तरफ बिखरे पड़े थे पहले तो बोलने में असमर्थ शोकाकुल हो सब गिरे हुए पत्थरों को देखते ही रहे नेपोलियन चुपचाप यहां से वहां चलता रहा कभी कभी जमीन को सूंघता उसकी पूछ सख्त होकर और दाए से बाएं तेजी से घूमती हुई उसके गहन मानसिक गतिविधि की ओर इशारा कर रही थी अचानक वह रुका जैसे कि उसने कोई निर्णय ले लिया हो उसने शांत आवाज में कहा दोस्तों तुम्हें मालूम है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है तुम्हें पता है कौन दुश्मन रात में आया था और किसने हमारी पवन चक्की उखाड़ फेंकी स्नोबॉल वह अचानक जोर से गर्जा स्नोबॉल ने यह किया है पूर्ण शत्रुता के साथ सोचते हुए हमारी परियोजना में बाधा डालकर अपने बदनाम और अपने निष्कासन का बदला लेने के लिए किया इस गद्दार ने रात के अंधेरे में चुपके से आकर हमारे पूरे वर्ष की मेहनत को धूल में मिला दिया दोस्तों यहां और अभी मैं स्नोबॉल को मृत्युदंड का ऐलान करता हूं जो कोई जानवर उसे यहां लाकर न्याय दिलाएगा उसे नायक जानवर द्वितीय श्रेणी अलंकृत किया जाएगा और सोलह सेर सेब दिया जाएगा पूरे बत्तीस सेब उसे दिया जाएगा जो उसे जिंदा पकड़ेगा सब जानवर गंभीर सदमे में आ गए यह सोचकर कि स्नोबॉल भी कभी इस तरह का कसूरवार हो सकता है वहां गुस्से से लोग चीख उठे और स्नोबॉल यदि वह कभी इधर आएगा तब उसके आने पर उसको पकड़ने की तरकीबें सोचने लगे इसके तुरंत बाद ही लगभग टीले के नीचे घास के पास सुअर के पग चिन्ह मिले कुछ गज पीछा करने पर पता चला कि वे झाड़ियों के पास छेद तक जाने के बाद गायब हो गए नेपोलियन ने जोर से सूंघा और स्पष्ट किया कि वो स्नोबॉल के ही हैं उसने अपना अनुमान लगाया कि फॉक्सवुड फार्म की तरफ से आया होगा जब पग चिन्हों की जाँच हो गई तब नेपोलियन बोला दोस्तों अब और देरी नहीं यहां और भी काम करने को हैं आज ही सुबह हम पवन चक्की का निर्माण शुरू करेंगे और बरसात हो या गर्मी हम पूरे शीत ऋतु में इसे बनाएंगे हम इस तुच्छ गद्दार को सिखा देंगे कि हमारे काम को कोई आसानी से विफल नहीं कर सकता याद रहे दोस्तों हमारी योजना में कोई बदलाव नहीं होगा उनको हर दिन किया जाएगा आगे बढ़ो दोस्तों पवन चक्की जिंदाबाद पशु फार्म जिंदाबाद